नमस्कार आप संध्या रेडियो मधु वन नाइनटी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास लोगों को बुलाते हैं और उनके जीवन के कुछ खास अनुभव सुनते हैं और आप तक पहुंचाते हैं तो आइए आज के शो में हमारे साथ महाराष्ट्र से खास संध्या श्रीहरी मोहिते हमारे साथ हैं जो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और मल्टी टैलेंट हैं अलग अलग फील्ड में उन्होंने काम किया है एजुकेशन फील्ड में भी एज ए प्रिंसिपल उन्होंने काम किया और अभी शांतिवंत के परिसर में वो अपनी विशेष सेवा दे रही हैं आर्टिस्ट के रूप में पेंटिंग करती हैं अलग अलग मूर्तियों के लिए कलरिंग करने का काम वो करते रहते हैं तो आइए उनसे आज बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से संध्या श्रीहरि मोहित का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार नमस्कार स्वागत है आपका और कैसे हैं आप एकदम बढ़िया <laughs> जी हम मेरी और आपकी पहली मुलाकात है तो मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को और मुझे भी आपके बारे में पता चले इसलिए आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें जी मेरा नाम है संध्या श्रीहरी मोहित मैं गांव से हूँ एक वैराग महाराष्ट्र में जो तालुका बारसी और जिला सोलह से है हाँ हाँ मेरा एजुकेशन कुछ वहीं पर हुआ और कुछ पुणे में हुआ अच्छा और कुछ यहाँ पे में, ग्लोबल में हुआ <laughs> चलो अलग अलग जगह पे आपने एजुकेशन लिया बहुत अच्छी बात है जी जहाँ पे जो सीखने को मिला वो वहाँ पे सीखते अच्छा अपने परिवार के बारे में बताइए रमा कुमारी से हम पच्चीस साल से जुड़े हुए हैं मेरे माता पिता मेरे दादी जी चलते आए हैं माता घर में ज्ञान का क्लासेस चलाती थी तो उनके साथ ही हम इसी में आ गया हाँ हाँ हाँ ये हमारी एज चालीस साल की है उनको 25 साल है। अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और परिवार के बारे में आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा की जैसे कि हमारे जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें आती जाती रहती हैं। वैसे आपका जीवन में काफी कम स्ट्रगल रहे होंगे क्योंकि आपका जो है परवेश ही ऐसा था कि फैमिली में सभी लोग अध्यात्म ज्ञान से जुड़े हुए हैं और मेडिटेशन का प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं तो स्ट्रेस या फिर जैसे लोगों का जो आ, मुश्किल होता है कि हर समय उनको तनाव महसूस करना पड़ता है या महसूस करते हैं वो चीज़ें आपके पास कम आएंगी लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जब आप पढ़ाई करते होंगे या दूसरों के साथ एडजस्ट होना या हॉस्टल में रहना ऐसे सिचुएशन में आपको जो मुश्किलें या फिर आपको लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं इसको ठीक करना है मुश्किलें ऐसा नहीं लगता है क्योंकि और अपने को और सामने वाले को देखने का जो नजरिया बदल जाता है उग उग वो उससे अपने आप ही वो सारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगती उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उग. हम तैयार होते जाते हैं तो जैसे ही नजरिया बदलेगा वो अपने आप अप सिचुएशन बदल जाती है जी जी।, जी। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है की हमारे सभी जो लिसनर्स है इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज आपकी बातें सुनकर लग रहा होगा ये कैसे पॉसिबल ये पॉसिबल है कि जब हम लोग हर चीज़ को दो तरह से देख सकते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और आप अगर अच्छी तरह से अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और उसका प्रैक्टिस करते हैं और उसी हिसाब से हर चीज़ को देखते हैं तो मुश्किल मुश्किल नहीं लगता जब हम लोग उसको अपने स्वार्थ या फिर कुछ ईर्षावश चीज़ें सोचने शुरू कर देते हैं तो चीज़ें जो है अलग हो जाती हैं जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताएँ तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आप जिस गाँव से बिलोंग करते हैं जिसका नाम वैराग्य आपने बताया तो मैं चाहूँगा कि उस जगह के बारे में बताइए वहाँ पर किस तरह की चीज़ें हैं कितने लोग रहते हैं किस टाइप के लोग रहते हैं वहाँ का परिवेश के बारे में बताएँ अभी तो गाँव बहुत सुधारित है तालुका लेवल से पहले वो बैराग्यों का रहने का स्थान था अच्छा साढ़िया था। था। ऐसे पुराने जमाने के सारे कंस्ट्रक्शन मंदिर उसी टाइप के है अच्छा हमारे ही एरिया में लगभग ग्यारह मंदिर है और उतने ही पीने के पानी के जल स्त्रोत भी है अच्छा ग्यारह मंदिर भी है और ग्यारह पानी खाली हमारी गली में उतनी है अच्छा पूरा गांव में देखेंगे तो और ज्यादा है और बहुत मतलब अच्छी जगह है देखने के लिए भी अच्छी है और अभी तो पूरा सुधारित है स्कूल कॉलेज सब हॉस्पिटल सब सुविधाएं भी है नहीं, नहीं। अभी भी लोग आते रहते हैं सन्यासी वगैरह सब। हाँ सन्यासी आते हैं रक्षाबंधन के समय पे वहाँ पे पांच दिन का मेला लगता है अच्छा पाँच दिन मिला होता है जैसे तो मेले में क्या होता है खास देखने के साथ मेले में यूथ के लिए ही ज्यादा यूथ ही प्रोग्राम होते हैं जैसे लेजिम है या कोई है तो अपना अपना संघ है वो प्रेजेंट करते हैं अच्छा वो संघ जो सन्यासियों का या फिर सन्यासियों का संघ नहीं है यूथ के लोगों का है वहाँ के जो मंदिर है जो मुख्य मंदिर है वो एक संत का है अच्छा महात्मा का है जो वहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी और वहाँ पे उनको देवी मिलने के लिए आई थी ऐसे गायन में अच्छा तुर्जा भवानी जो तुर्जापुर की दे वहाँ पे उनको मिलने आई थी ऐसे गायन है और उसी हिसाब से वो मिला वहाँ। अच्छा वो संत का नाम क्या है फिर संतनाथ संतनाथ उनका नाम अच्छा संतों का नाथ अच्छा संतों का नाथ उनको क्या बहुत अच्छी बात आपने बताया और उनका कुछ हिस्ट्री आपको पता है ऐसे किस्से तो बहुत सारे हैं वो कहीं कर्नाटक की तरफ से आए थे भगवान को ढूंढने के लिए जा रहे थे तभी उन उन्होंने वहाँ पे तो मतलब रह, रहने लगे और वहाँ पे उन्होंने कुछ प्राप्ति उनका अनुभव किया हुँ, हुँ. तो इसीलिए वहाँ पे उनका मनाया गया था चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे सभी पहली बार ये शब्द ये गाँव का नाम भी इस तरह से होता है ये सुनने को मिला क्योंकि मैं अभी महाराष्ट्र में जाना होता है लेकिन खास पर्टिकुलर इस एरिया के बारे में वैराग जो नाम है उस एरिया का कोई गांव भी है या कोई शहर भी है ये अभी पता चला और आपने बहुत तो अच्छी बात बताया संत नाथ नाम का जो संत है वो वहाँ पर उन्होंने तपस्या किया था और उनकी याद में वो मंदिर बनाए और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में कुछ हॉबीज़ होते हैं संगीत हम लोग सुनते हैं तो कि किस टाइप के गाने आप सुनते हैं और कौन से गाने आपको अच्छे लगते हैं ओल्ड फिल्मी और क्लासिकल क्लासिकल तो कौन सा एक गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है पहले सबसे अच्छा लगेगा मधुबन खुशबू देता अच्छा मधुबन खुशबू देता <laughs> चलिए थोड़ा सा एक लाइन दुन गुनगुना दीजिए गाना तो अच्छा नहीं <laughs> मधुबन <में। laughs> है चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है शुदास ने इस गीत को गाया था तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को अभी आप सुनाए हैं रेडिमोट वन नाइनटी पॉइंट फोर आई फाइव सुनते रहो मिल रहा खुशबू है जीना खुश का जीना है जोरों जोरो जीवन देता है मधुबनी खुशबू देता है तो तुम्हें बताना है है देना है सागर खुशबू मैं रविंद्रज्जैन आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए ओम शांति भगवान नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत और है और बात बाकी अच्छी बातें संध्या जी हमारे साथ है जो है। हैं जो महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करती हैं और काफ़ी अच्छी बातें उनके साथ हो रही है। जहां हैं उन्होंने और जहाँ रहे वहाँ पर उन्होंने कुछ सीखा और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने इस मेडिटेशन या फिर आध्यात्मिक जीवन को जो है जी रहे हैं और काफ़ी समय से जो है 20-25 साल से मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर रही हैं और काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस उनके हुए हैं तो आइए कुछ एक्सपीरियंसेस मेडिटेशन करते करते जो अनुभूतियाँ उनको हुई हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं से तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार संध्या जी का बहुत बहुत स्वागत है मैं चाहूँगा कुछ मेडिटेशन जो आप सीख रहे हैं कर रहे हैं काफ़ी समय से 20-25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ एक्सपीरियंसेस हमें सुनाइए हाँ जी मुझे सोल कॉन्शियस रहना बॉडी से डिटैच रहना बहुत अच्छा लगता है उसमें बहुत आनंद मिलता है हु. और हम जहाँ पर्टिकुलर जगह पर जाके मेडिटेशन करते रहते है, हैं वहाँ पर जितना हम सोल कॉन्शियस बनते हैं उतनी ज़्यादा अनुभूति होती है एक बार ऐसे ही मुझे अनुभव हुआ पूरा जो प्रकाश है या सोर्स है एनर्जी, एनर्जी सोर्स है वो पूरा मेरे अंदर में ऐसे उतर रहा है और मुझे इतना मतलब इतना मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि आहा, मैंने आहा, कितनी आहा। खुशी और कितनी एनर्जी को फील किया है उसको मैं शब्द में वर्णन नहीं कर सकती जी जी तो उस टाइम में जो आँख से पानी बह रहा था मतलब वो लाइट का शरीर और शोट so, कॉन्सियस रहना और बॉडी इसको पूरा तरह से अलग और वो एनर्जी को महसूस करती थी तो रात को देर तक में पूरा दिन सुबह तक रहे और मैं बोल नहीं सकती हूँ कि वो क्या चीज़ है वो क्या नहीं है लेकिन उसके बाद से मैं बहुत हल्का फील करती किया एकदम लाइट जैसे कॉटन कापूस जैसे होता है वैसे एकदम हल्का तो जैसे तो सारा बोझ सब कुछ जो भी है वो सारा खत्म हो गया एकदम मैं लाइट होके उड़ रही हूँ मतलब अच्छा, अच्छा। कुछ भी काम कुछ करते हैं ना तो भी एकदम महसूस है कोई बंधन नहीं कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं एकदम जैसे उड़ रहे जैसे लगता है ना कि कभी कभी हम फूल या तितली बने और उड़ते रहे और कुछ भी बंधन नहीं हो बस ऐसे ही कुछ अनुभव था की एकदम लाइट बन गए चलिए चंद्र जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी लग रहा होगा कि ये क्या पॉसिबल है जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है हम सभी को क्योंकि हम सभी निर्बंधन रहना चाहते हैं उड़ना चाहते हैं आकाश में उड़ना चाहते हैं हम सभी लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि अब तक जो जीवन हमने जिया जी है काफ़ी जो है बंधन हमारे साथ जुड़ गए हैं जैसे पारिवारिक बंधन है फिर हम जिस जगह पे काम करते हैं वो भी एक बंधन है तो ऐसे कई चीज़ें हम बंधे हुए रहते हैं लेकिन थोड़ी देर अगर हम लोग रोज़ मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर करते हैं तो कुछ समय के बाद एक ऐसा क्षण आता है अब ये मुश्किल वाली बात है कि आपको दस दिन में पंद्रह दिन में साल में या दो साल के बाद ये चीज़ें हो सकती हैं ये कोई आपको बताएगा नहीं मेडिटेशन जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे अपने आप ही एक ऐसा समय आएगा कि आपको इस तरह के बहुत सारे अनुभव होंगे और उन अनुभवों को आप सिर्फ कर सकते हैं शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं जैसे संध्या जी ने भी बताया कि उसका कोई शब्दिक चीज़ें नहीं है वहाँ पर आप बिल्कुल डीप साइलेंस में रहते हो और उस एनर्जी को जिसको हम लोग कहते हैं सुप्रीम उस एनर्जी को हम लोग फील करते हैं उसके साथ रहने का एक सुंदर अवसर हम सभी को प्राप्त होता है मेडिटेशन के माध्यम से तो वो शाब्दिक कुछ है नहीं लेकिन आप ये ज़रूर फील कर सकते हैं जहाँ पर आप बिल्कुल सभी जो मुश्किल सभी बोझ सभी बंधनों से मुक्त एक फील जो है आ, जैसे आप संध्या जी ने बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया तितली की तरह आप फील करते हैं उड़ान अनुभव करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है महसूस कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है हम लोग कर सकते हैं इन चीज़ों से जैसा संध्या जी ने कहा वैसे हम लोग भी ऐसे प्रैक्टिस को करते करते इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा काफी समय आप हॉस्टल में भी रहे हैं वहाँ पर भी तो अलग अलग लोगों के साथ आपका मिलना हुआ तो वहाँ का एक्सपीरियंस कुछ सुनाइए आप हॉस्टल में जो भी यूथ रहता है खासकर के जो कन्याएं हैं उनसे उनको एक इनसिक्योर फील होता है हाँ भले लाइफ में कुछ करना है करना है स्ट्रगल चल रहा है सब सब कुछ है हिम्मत रखती है करती है लेकिन फिर भी अंदर में कहीं तो इनसे फील करते हैं। हम हम कितना भी चाहे तो इन बातों से मतलब खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते किसी और के भले आपके साथ कुछ सब सब लोग हैं, सब कुछ है फिर भी लेकिन जितना भगवान आपके साथ रहता है अगर hmm. खुदा को दोस्त बना तो वो जितना साथ रहता है ना उतना कोई नहीं रह सकता hmm. मतलब आपके फ्रेंड्स आपके साथ है सब कुछ है लेकिन वो हर वक्त हर पल आपके साथ नहीं रह सकते hmm. एक भगवान ही है जो हर पल हर वक्त आप जब भी आवाज़ दो आपके साथ आए वो hmm. आपकी रक्षा कर सकते हैं क्योंकि वो जहाँ जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच सकते hmm. बाक़ी कोई स्टूड में इंसान ऐसे पहुंच ही नहीं सकता आपकी मदद नहीं कर सकता नहीं। तो उससे अपना नाता जोड़ना हमें सीखना होगा उसे अपना दोस्त बनाना होगा जब उससे वो नाता रखेंगे उसके साथ वो दोस्ती होगी तो वो हर पल आपके साथ होगा और युद्ध को सबसे ज़्यादा अच्छी तो दोस्ती <laughs> और वही सबसे ज़्यादा करीब होता है सही बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा कि कई बार हम लोग चीज़ें जो है देखते हैं सुनते हैं समझते हैं और खुशी होती है जब हम लोग एजुकेशन में कहीं आगे बढ़ते हैं या सीखने के लिए जाना अच्छा लगता है लेकिन फिर वहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं और ख़ास करके जैसे आपने बताया लड़कियों के लिए इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है और अनजान जगह पर रहना ये थोड़ा सा मुश्किल वाला काम भी है तो इसमें आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि आजकल जो हमारे यूथ हैं दोस्ती करना या दोस्त बनाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात बताया स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बताया कि अगर हम उस ईश्वर को खुदा को अपना दोस्त बना लें तो उसके साथ हम लोग हमेशा बातें करते रहे मन ही मन उसको याद करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो उसकी जो है शक्ति हमें मिलती रहेगी और हम सिक्योर भी रहेंगे और हर समय हमको जो है उनके मदद का एहसास होगा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया अपना और आशा करता हूँ हमारी यूथ खास करके लड़कियाँ जो हॉस्टल में रहती हैं अगर वो सुन हैं तो आप इस तरह का प्रैक्टिस जरूर कीजिए और थोड़ा सा मेडिटेशन सीखिए ताकि आपको हर समय सिक्योर आप रह सकें और एनर्जी जो है परमात्मा से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को रिसीव करने की जो क्षमता है वो आप में आ जाए ताकि आप हर समय अपने आप को सशक्त महसूस करें एम्पावर रहकर आप अपना जीवन को जिए ऐसी शुभकामना करते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्तमान समय में जो करण सी है जो संसार को हम लोग देख रहे हैं इसमें जो अस्त है इसको कैसे ठीक हाँ किया जा सकता है या क्या हो सकता है इसमें कि क्या होना चाहिए दूसरों को ठीक करने की सोचने की बजाय हम खुद को कैसे ठीक करें खुद को कैसे चेक करना सीखना चाहिए अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए जब मैं खुद बदलूंगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे भी बदल हम्म हम्म तो मुझे वो पहले यही सीखना है कि मैं क्या हूँ कैसी हूँ मुझे क्या होना चाहिए हम्म हम्म जब मैं अपने पे अटेंशन देती हूँ अपने को चेंज कर सकती हूँ तो मुझे देख के ऑटोमेटिकली दूसरे भी चेंज होते हैं तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज कल क्या होता है हर कोई दूसरे को डायरेक्शन देता है <laughs> दूसरे की गलती निकालता है अपने हिसाब से देखता है कि मेरे हिसाब से वो ठीक है तो कि नहीं उसकी जगह पे वो ठीक है कि नहीं वो सिचुएशन से वो तो कर रहा है उसके अनुसार वो है कि नहीं वो नहीं देखता है तो अपने हिसाब से तो हर चीज़ गलत लगेगी पहले उसकी जगह पे भी अपने को देखना चाहिए कि मैं उस जगह पे होता था दोनों तरफ से सोच के फिर डिसीजन ले या फिर पहले अपने को रख लो जी संधय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया वर्तमान में जो जीवन हमारा हम लोग जी रहे हैं और कहीं ना कहीं दूसरों की कमी को देखने का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा है और इसी के कारण जो है बड़ी मुश्किलें आ रही हैं अगर हम खुद को देखना शुरू करें खुद की कमियों को ख़त्म करना शुरू करें काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन इसके लिए खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा तो आइए बहुत पे अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग अलग अलग जगह पे घूमते हैं समय पर स्कूलों में भी हम लोग अलग अलग जगह पे जैसे साल में एक बार हमारी पिकनिक होती है तो आप भारत देश या कहीं भी आपने घुमा हो तो आपके टूरिज्म के बारे में खुद के टूरिज्म के बारे में बताइए ऐसे आठ स्टेट में तो मैं घूमी हूँ लेकिन मुझे सबसे अच्छा मधुबन लगता है आठ कौन कौन से स्टेट्स में आपने घूमे हैं गुजरात में कर्नाटक में गुजरात कर्नाटक जो आस पास के पंजाब में भी गई हूँ मुझे पूरी तरह से याद नहीं है लेकिन घूमी <laughs> हो तो लेकिन मुझे कहीं भी इंटरेस्ट नहीं आया और कुछ भी भले अच्छी अच्छी चीज़ें हैं लेकिन जो दिल को और मन को शांति दे अच्छा लगे जो अनुभव कराए वो मेरे लिए एक ही जन्नत है या एक ही दुनिया है वो है मधुबन पांडव <laughs> उसके बाहर में मतलब कुछ भी ऐसे नहीं है भले दुनिया कितनी ही सुंदर हो अच्छी हो लेकिन जो अंदर की सुंदरता है जो प्योरिटी है जो शांति है जो अनुभूति है और भगवान के साथ होने का जो एहसास है प्राप्तियों की जो अनुभूति है वो सिर्फ वही है इसलिए मुझे वो छोड़ के और कहीं जाने का <laughs> मन नहीं करता अच्छा गुजरात वगैरह आपने देखा है तो उसमें कौन सी चीज़ें आपने देखी और कौन सी चीज़ें आपको ऐसा लगा कि ये ठीक है हर जगह अपने अपने तरीके से हर तो वहाँ पे ठीक है गुजरात तो काफी डेवलप है वैसे में कुछ टाइम के लिए गई थी और पंजाब में भी एक सेंटर पे कुछ दिनों के लिए गई थी काफी अच्छा है अच्छा एटमोस्फियर तो दोनों तरफ अच्छा है लोग भी अच्छे ही मिले हैं मुझे हर जगह पे ही अच्छे लोग मिलते हैं <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम अगर सेल्फ स्टडी करते हैं खुद के ऊपर निरीक्षण रखते हैं खुद के बारे में अच्छा सोचकर खुद को अच्छा बनाने का प्रैक्टिस करते हैं तो बाकी सब चीज़ें जो है अपने आप ठीक लगता है अब भले ही कोई चीज़ हो जैसे शुरुआत में ही संध्या जी ने बताया मुश्किलें जो हैं हम खुद क्रिएट करते हैं अगर हमारा देखने का नज़रिया अच्छा हो तो हर चीज़ अच्छा लगने लगता है तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया जाते-जाते हमारी यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या हमारे जो लिसनर्स हैं बहुत सारे हमारे दोस्त तो सभी के लिए क्या देना चाहेंगे? खुदा को दोस्त बना दो अच्छा <laughs> हमेशा साथ रहेगा और कभी दुखी भी नहीं होंगे होगी हमेशा साथ रहे जी संध्या जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया हमारे सभी जिसने को आपने बताया कि खुदा को अपना दोस्त बनाए तो कभी आप दुखी नहीं होंगे और परेशान नहीं होंगे बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और थैंक यू सो मच हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए तो चलिए दोस्तों आज के विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक, तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्करा रहो दोस्त मेरा खुदा जगाता है शिकवे शिकायतें सुनकर नई राह बताता है शिकवे शिकायतें सुनकर नई राह बताता है रू